नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी स्नेहल तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम कुछ खास मेहमानों के साथ तो आज हमारे बीच में किरण जी हैं जो कि अंबाला में रहते हैं और 12 साल से एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल में इतिहास पढ़ाते हैं और कॉलेज टाइम से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो भी कर रहे हैं और आज वे बहुत से स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर करेंगे

और राकेश मेहता जी भी हैं जो कि अम्बाला में ही रहते हैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं पंद्रह वर्षों से ब्रह्मा कुमारी इसके कॉन्टेक्ट में रहना हुआ और वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी के बहुत से विंग्स से जुड़ अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं तो आज वे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के कुछ एक्सपीरियंसेस भी हमसे शेयर करेंगे और हमारे बीच में आज और भी बहुत से कलाकार हैं अरिना भारती जी कोटा राजस्थान से आए हुए हैं

विक्रांत राय यूपी से रत्ना शर्मा जी भी हैं और डॉक्टर बरखा जी भी हैं जो कि नागपुर से हैं तो ये सभी कलाकार आज अपनी सिंगिंग से हमारे शो को और भी खूबसूरत बनाएंगे और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में रमेश जी हैं तो चलिए इन सब कलाकारों का हम दिल से स्वागत करते हैं और इन सब कलाकारों से हम मुलाकात करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले, ले लेते हैं

सबके सबके कदम कदम देखो देखो गीत गाया करो कभी कभी खुशी गम और करो उठी सबके कदम देखो देखो राम नवम अजी ऐसे गीत गाया करो

कभी खुशी कभी गम कर रं पम् पम् हंस खोर हंसाया करो

प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है मुझे और तू शोला बन जाया करो कभी खुशी कभी गम पम पम हंसो और हंसाया करो सब के कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो

खुशी खुशिकिगं दर रंगम हस

प्यार के जहां मेरा जब हम तुम। तुम हम तुम बन गए हैं सनम हस मेरे घर आया करो कभी कभी खुशी गम और करो उठे सबके सब कदम पम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम

एक कदम रम पम पम ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम गंग रम पम हंसो और हंसाया करो

दिन और वो प्यारे रातें याद हम हैं वो मुलाकातें नहीं नहीं कोई गम मुझे है दिला ज़िंदगी जब से तू मुझे और तुम शोला बन जाया करो कभी खुशी कभी गम पम पम हंसो और हंसाया करो उठी सब के कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गा

खुशी कभी गम धम कर राम

हिस्ट्री के लेक्चरर हैं काफी समय से बच्चों को पढ़ाती हैं और ब्रमा कुमारी प्रिंसिपल को भी फॉलो करती हैं तो आप सभी की तरफ से किरण जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में ओम ओम शांति शांति जी नमस्कार तो, कैसे हैं आप बहुत बढ़िया जी जी जी स्वागत है आपका और इसके साथ ही राकेश मेहता सर आने वाले है जो आर्मी से रिटायर हुए है एयरफोर्स से और

रत्ना शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और साथ में डॉक्टर भरका जी हमारे साथ है नागपुर से इनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है डॉक्टर भरका कैसे हैं आप जी सर बिल्कुल अच्छी जी जी जी स्वागत इसके साथ जी. राकेश मेहता सर भी आ गए हैं और फोर्स से रिटायर होने के बाद ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर काफी युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं और उनके सोशल इशूज पे बा, बात करते हैं

और लोगों के बीच में अध्यात्म और जीवन इन दोनों का बैलेंस हम लोग कैसे रख सकते हैं इस विषय को लेकर बातें करते हैं तो राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आप बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी और जी, जी सभी सुनने वालों को मैं जहीं बोलता हूँ ओम शांति ओम शांति <laughs> चलिए अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात आप हो रही है इस माध्यम से

और खुशी हो रहा है मुझे कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो हमारे विशेष तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन के ये विनर्स हैं जिन लोगों ने अपना जो है प्रतिभा गाने के इस कंपटीशन में दिखाया है तो उन लोगों को मैंने कहा कि आप इस मंच पे भी आइए और अपना हुनर दिखाइए तो सारे लोग जुड़ गए हैं

हसीरात हो ना हो लग जा गली की फिर हसीरात हो ना हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो ना हो

लग जा गरी सी सी हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब सी जी भर के देख ली जी हमको

करीब से फिर आप नसीब में ये बात हो ना हो शायद फिर से जन्म मुलाकात हो ना हो लग जा

कितने समय से आप जुड़े हुए हैं थोड़ा सा बताइए। बारह साल तो हो गए मुझे हिस्ट्री के रूप में पढ़ाते हुए। जी, जी, स्कूल में, अम्बाला के अंदर और ब्रह्म कुमारी आश्रम में तो मैं कॉलेज टाइम अच्छा, अच्छा। में जुड़ गई थी जब मैं कॉलेज कर रही थी बी फाइनल ईयर में तब से अब तक जुड़ी हुई है उनके साथ ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम

नजर को तेरा इंतजार आज भी है किसी नजर इंतजार आज भी है

कहा हो तुम के दिल दे कर आज भी है हो किसी नजर को कोतेदार इंतज़ार आज भी है

वो वो पिजाए के हम मिले थे जहाजहा वो वो पिजाई के हम मिले थे जहा मेरी वफा का वही

कहाँ हो तुम के ये दिल रे करार आज भी है ओ किसी नज़र वाह महाराज हो

बात बहुत न जाने दे क्यों उनको ये हुआ न जाने दे के क्यों उनको ये हुआ कि मेरे दिल पे उठे

स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अध्यात्म का जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर आपको हुआ है कैसे आप जुड़े और किस तरह से आपको हुआ है, उसके बारे में हमें जब मैं थी, तब ही जो है ब्रह्मा कुमारी आश्रम के कॉन्टेक्ट में आई और मतलब परमात्मा के बारे में जाना अभी तक तो हम मंदिरों में जा रहे थे तो हमें इतना मतलब डीपली नहीं पता था की कि परमात्मा किस तरह से आये हैं

तो जब तो जब से से जुड़े बहुत बहुत बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा अच्छा अनुभूति हुई लगा लगा कि इस संस्था जुड़कर हमें मतलब अच्छा और चलिए किरण जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि किस तरह से उनका जुड़ना हुआ कॉलेज के समय से वो स्पिरिचुअल पाथ को पहचानने लगी समझने लगी और फिर उसे यूज करने लगी अपने लाइफ में तो काफी

स्ट्रेस उनके लाइफ में था जिसकी वजह से वो परेशान रहती थी लेकिन जैसे ही ये को मिला तो उनका स्ट्रेस कम होने लगा और धीरे धीरे उनकी कुछ व्याधियाँ भी शारीरिक जो थी वो भी इससे कम होने लगी और अभी हेल्दी वेल्दी और अच्छी तरह से अपने आप को मैनेज कर पा रही तो आइए रत्ना जी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग अभी एक गीत सुनना चाहेंगे जी, <laughs> तो मैं जो आज आपको गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ आप सभी के लिए वो है

हमारे उस परमेश्वर के लिए उस ईश्वर के लिए ब्रह्मांड की उस शक्ति के लिए जिससे हम शक्ति प्राप्त करते हैं जी, जी, शक्ति जी. हमें देना रहता हम्म

इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर हो होना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर हो होना

हम रास्ते चलेने भूल कर भी कोई भूल ना इतनी शक्ति हमें दे न नाता मन का विश्वास कमजोर हो ना

कोई तो भूले हो शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना

ज्ञान के हो होरे तू तो हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बच के रहे हम

जितनी भी दे भले जिंदगी दे देर होना किसी का किसी से भावना बदले की होना हम चलेने एक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना

इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कम जो न

हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे खुशियों की बातें सभी को सबका जीवन ही बन जाए मधुबन अपनी करुणा का जल तू बहा

कर दी पावन हर एक का बोना हम चलेने पर से भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें न नाता मन का विश्वास कमजोर हो ना

वाह जी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर क्लियर थी सर्थ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर किरण जी आपने इतना सुंदर स्पिचुअल एक्सपीरियंस अपना हमसे शेयर किया कि आप जब से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं आपके जीवन में जो स्ट्रेस था जो बीमारियां थी वह धीरे धीरे कम होती चली गई

और अब आपका जीवन बहुत हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है तो हम ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि आप हमेशा ऐसे ही हेल्दी रहें फिट रहें और साथ ही साथ खुश भी रहें और हम साथ ही साथ बरका जी रत्ना जी और विक्रांत जी एलिना इन सबका तय दिल से थैंक्स करेंगे कि इन्होंने इतने सुंदर गीत हमें सुनाए और हमें और हमारे लिसनर्स को आनंदित किया तो चलिए दोस्तों अभी और भी बातें मुलाकातें बाकी हैं

क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले ले

फिर दुनिया थे गो एक दिन बिक जाएगा जगले रह जाएंगे तेरे ला ला ला ला ला ला ला ला

में काटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए अनहोनी सप में कांटे लाख बिछाए होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए ये बिरहा ये दूरी तो कल की मजबूरी फिर कोई दिलवाला काहे को घबराए करम कम धारा तो

है मिलके रहती है बहती धारा बन जा फिर दुनिया से गोक बिक जाएगा हाटी के मन जगले रह जाएंगे प्यारे तेरे को ला ला ला ला ला, ला, ला, ला, ला

बैठी सांवल गोरी हाम के तेरे मेरे मन की डोरी परदे के पीछे बैठी सांवल गोरी हम थे तेरे मेरे मन की डोरी ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे थोड़ा होने वाली है अब रहना है थोड़ी करम कम सर को

गोरी से मैं ना जो फिर दुनिया से दिन दिख जाएगा माटी के टीक नगले रहना के ला ला, ला, ला, ला, ला, ला।, ला, ला।

राकेश जी नमस्कार कैसे हैं आप नमस्कार नमस्कार नमस्कार मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए किस तरह से स्पिरिचुअलिटी से कैसे जुड़ना हुआ और कितने समय से आप ब्रह्मा कुमारी से संपर्क में हैं थोड़ा सा बताइए हमें जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी मधुर आवाजे जो मैंने सुनी थोड़ा सा नेटवर्क <laughs> का इशू हो गया था आ, अलीना जी को मैं पहले भी सुन चुका हूँ बहुत ही अच्छी आवाज है और विक्रांत जी की गजल सुनी बहुत मधुर आवाज

तो हम जहा जहा भी रहते थे वहां हमें ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आना ही होता था हम्म तो इस तरीके से ऑन एंड ऑफ जैसे मैंने बताया हम आ, संपर्क वाले बने और संपर्क में आते आते धीरे धीरे 2003 में मैं यहाँ आ गया लकीली मैं अम्बाला का रहने वाला हूँ अम्बाला में ही मुझे ट्रांसफर मिली अच्छा यहाँ आने के बाद जब ये देखा कि अब तो सेटल ही हो जाएंगे तो फिर एक रूटीन हमारा रेगुलर हो गया

बींग इन सिक्योरिटी एयरफोर्स में थे तो, तो सिक्योरिटी मिलता है एज ए फैकल्टी भी हम प्रोग्राम्स करते हैं आर्मी एयरफोर्स बी एस एफ आई टी बी पी सी आर पी जितनी भी यूनिट हैं इवन पुलिस के अभी प्रोग्राम्स हो रहे हैं अच्छा, साथ ही अच्छा। साथ मैंने लॉक किया था और एयरफोर्स में लीगल डिपार्टमेंट में होने के कारण

और जो हमारा जूरिस्ट विंग है, होता है। तो स्पोर्ट्स तो हमारे बहुत से, एजुकेशन विंग से भी जुड़ा हूँ बिकॉज जब मैं वहां से आया तो मैंने यहाँ टू थाउजेंड तो नाइन में मैंने वॉल्ट्री रिटायरमेंट लिया और तब से एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़ के जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाया हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलकर

के 104 और वो तो ये कहती थी तो तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ इतने अच्छे सिंगर्स हैं हमारे सामने बैठे हैं मैं इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ इंस्पायर हो रहा हूँ तो मेरा भी होता है कि मैं भी गाऊन सबके सामने

<laughs> जी आ, राकेश जी काफी अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप रिटायरमेंट के बाद आर्मी से एयरफोर्स से उसके बाद आप ब्रह्म के जो सर्विसेज है उससे जुड़ गए हैं और आप अलग अलग फील्ड में जाकर सेवाएं की हैं जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है और सीखना ये एक विद्यार्थी का लक्षण होता है

बहुत अच्छी बात आपने बताया आइए डॉक्टर बरका जी से एक छोटा सा गीत सुन लेते हैं <laughs> डॉक्टर बरका जी स्वागत है आपका जी सर जी जी स्वागत उनकी याद में एक गीत सुनाना चाहती हूँ जी जी जी जल्दी हमें देता विश्वास कमजोर हो न

इतनी शक्ति हमें न दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चलेने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी

हमें न दाता मन का विश्वास कमजोर हो न हम सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे किया क्या है अरबन फूल खुशियों के बातें सभी को

सबका जीवन ही बनता है मधुबन अपनी करुणा का जल्दू बहाके कर दे पान हर एक मन का कोना हम चलेने के रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति

हम ये दाता मन का विश्वास कमजोर थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर बहुत बढ़िया जी दोस्तों आशा करती हूँ आप सब इंजॉय कर रहे होंगे

बहुत सुंदर स्परिचुअल एक्सपीरियंस राकेश जी ने हमसे शेयर किया और उन्होंने बताया कि उन्हें एज अ स्टूडेंट रहना बहुत पसंद है और कहते भी हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ और उन्होंने बताया कि वे ब्रह्मा कुमारी के बहुत से विंग्स से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं कई सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं

तो हम राकेश जी को शुभकामनाएँ है देते हैं कि वह ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपनी सेवाएं इस समाज को देते रहें तो चलिए इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं

छुपाने की हो आसरा कोई अरमा हो जो खास खास आशाए आशाएं हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को बार बार आशा

Shadows in the dark.

आगे बढ़ते हैं फिर से मैं किरण जी से जोड़ना चाहूँगा किरण जी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए स्पिरिचुअलिटी का जो आपको लगा कि ये बहुत मुश्किल है और फिर भी आपने उस आपको वहाँ पर एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ चाहे वो हेल्थ ईशू हो या फैमिली इशू हो कोई भी चीज जो भी हमारे बीच में आ जाती है तो हम लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं

तो आपने आध्यात्मिकता से कैसे अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ा उसके बारे में, में, में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते थे, फैमिली में भी, तो मतलब से ये फर्क पड़ा की माइंड को स्टेबल करना बहुत इजी रहा हु, हमारे घर में लगातार तीन साढ़े तीन सालों में फ्री डेथ हुई पहले मेरे फादर ब्रदर एक्सपायर हो गए कैंसर से

फिर फादर हो गए फिर एक ब्रदर हो, और हो गया एक्सपायर साढ़े तीन सालों में तो मतलब इस का ये इफेक्ट कि माइंड एकदम स्टेबल रहा कि भाई ये तो है एक जीवन का सत्य है कि जाना ही है कोई ना कोई मतलब बनेगा और वो इंसान ने जो है जाना ही है तो मतलब उसको एक्सेप्ट करना इजी रहा नहीं, नहीं, नहीं तो जैसे बड़ी डिफिकल्टी

इमोशनल अटैचमेंट फादर के साथ, ब्रदर के साथ साथ ब्रदर तो इस वजह से इस से स्पिरिचुअलिटी की जो है माइंड स्टेबल रहा और जल्दी से का सामना हो पाया तो इसने काफी इफेक्ट डाला मेरी लाइफ के अंदर और जो है मजबूती प्रदान की मुझे मजबूती दी जी जी जी मैं स्ट्रोंग होती चली गई जीवन में और आगे बढ़ती गई कभी पीछे मुड़के नहीं रखता

Uh, किरण जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और आशा करता हूँ हमारे सभी मित्रों को और जो सुन रहे हैं उन सभी को कहीं ना कहीं एक जो है हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है कि हम अपने सगे संबंधी में से कोई अगर जिनका डेट हो जाता है तो वो काफ़ी लंबा समय तक हमें जो है एक तनाव में डाल देता है या स्ट्रेस में डाल देता है या दुख फील कराता है हम उभर के नहीं आता तो आपके घर में ऐसे तीन लोगों का आपने

हर परिस्थिति को सामना करने की शक्ति आई और वे अपने जीवन में संघर्षों से ना डरकर आगे बढ़ते चले गए तो चलिए दोस्तों अभी और भी एक्सपीरियंसेस सुनने बाकी हैं क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले ले ये मत कहो खुदा से

साथ

आगे बढ़ते हैं फिर से मैं राकेश मेहता सर से जोड़ना चाहूंगा कुछ चीजें बताइए <laughs> आर्मी एयरफोर्स नेवी या कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस है तो उसमें बेसिकली जी जी. जो भी हो चाहे नीचे वाले रैंक से लेकर टॉप पोस्ट तक हो चाहे वो

मेस में खाना बनाने वाला हो या हाँ, कोई जहाज उड़ाने वाला हो कुछ भी हो सबसे पहले वो एक सोल्जर है तो ये माइंड में हमारा माइंडसेट ऐसे होता है कि वील्जर्स एंड रेडी टू फाइट तो हमें हुँ, हुँ। हमारा मैकेनिज्म ऐसा बनाया होता है कि हम फाइटर्स हैं बेसिकली <laughs> तो उसके बाद क्या होता है जॉब रोल्स अलग अलग हो जाते हैं अलग चले जाते हैं टेक्निकल वाले अलग चले जाते हैं

और इस तरीके से फ्लाइंग वाले अलग चले जाते हैं और इसी तरीके से स्पेशलाइजेशन आर्मी और नेवी में भी होता है सो so, uh, मुझे जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा सिलेक्शन दोनों में हो गया था टेक्निकल uh, में भी हो गया था और एडमिनिस्ट्रेशन में भी हो गया था तो मुझे मिसाइल्स वाला डिपार्टमेंट मिला था बट अनफॉर्चुनेटली उससे पहले मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन लाइन ज्वाइन कर चुका था और <laughs> उसकी ट्रेनिंग चल रही थी तब uh, मुझे इसमें ऑप्शन मिला तो मैं थोड़ा सा एडवेंचरस था

मुझे वहां जाना था बट डेस्टिनी यही थी मेरी तो जब मैं में में आया तो तो तो मुझे लीगल में काम करने का मिला। उसी ने किया फिर आगे चल के मैं को जो 20 तो तो तो हमारा होता बाहर सिविल कोर्ट के साथ जो हमारे डिफेंस के हो जाते लोग बाहर के, के केसेस में, किसी केविलियन के साथ कोई फाइट हो गई या कोई

एक्सीडेंट हो गया तो रोड uh, एक्सीडेंट हो गया तो वो हम लोग टेक uh, ओवर करके हम उन्हें आगे करते थे तो जितने लीगल मैटर्स थे हमारे एयरफोर्स के तो उनके साथ एसोसिएटेड uh, रहा मैं आपने सुना होगा कोर्ट मार्शल के बारे में जो हमारी मिलिट्री कोर्ट होती है तो वो वाले कोई केसेस भी हमने डील किए ज्यादातर बट ये एक पार्ट <laughs> था ये प्रोफेशनल लाइफ थी अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी एक्टिविटीज होती है

वो एज ए सोल्जर हमें फायरिंग भी करनी पड़ती है हमारे मंथली वी हैव टू फायर अपने आप को फिट uh, रखना होता है फिर उसके रखने बाद जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करना होता है जी तो uh, मतलब हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना होता है

हम्म हम्म हम्म सबसे पहले आप सोल्जर हैं इसी बात को आपका जो है मेन फोकस यही है फिर जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ जुड़ जाते हैं वो भी आपको सर्विसेज देनी पड़ती हैं उसके साथ जुड़ना पड़ता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि अलिना कुछ पूछना चाहेंगे आप राकेश जी से <laughs> सर मेरा आपसे सवाल है कि आ, आर्मी में जॉब करना बहुत मुश्किल होता है

आपको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ता है वो तो वो सब आप कैसे मैनेज करते हो वो एक नेशनलिज्म की स्पिरिट आपके अंदर कैसे आती है मतलब क्योंकि बहुत बहुत जी राकेश जी बताइए सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ की मेरे लिए ये बहुत आसान था बिकॉज मेरे फादर खुद आर्मी में थे तो

तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रायोरिटी आप किसको देते हैं एक और बात साथ ही साथ बता दूं कि एक डिफेंस ही ऐसा सेगमेंट है जहां पर जो सिलेक्शन होती है वो टोटली साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है और आपकी साइकोलॉजी में अगर वो देश भावना देश प्रेम की भावना राष्ट्रप्रेम की भावना नहीं है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते बशरते आपके अंदर वो है तभी आप एंटर करेंगे

किसी ना किसी माध्यम से जुड़े रहते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से मैं आप सभी को अलिना से फिर शुरू करते हैं एक एक छोटा छोटा गीत हो जाए एक छोटा सा पीस अलिना आप सुनाइए राकेश जी के लिए देशभक्ति का हो और अच्छा <laughs> जी, जी सर मैं मनी करने का फिल्म का एक गाना गाने जा रही हूँ देश से है प्यारलना तो चाहिए

सुनाइए। <laughs> रमेश जी आज मैं देशभक्ति का थीम तैयार करके तो नहीं आई थी लेकिन आ, जैसा कि डिफेंस और आर्मी से हमारे जो, आ, मेहमान हैं आज के और टीचिंग एजुकेशन लाइन से जो हमारी मेहमान हैं, ये दोनों ही समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं समाज के लिए आ, ये मर मिटते हैं

समाज को बनाने वाले एक बहुत बड़ी पिलर हैं बुनियाद हैं तो ये इनके लिए एक मेरा एक गीत समर्पित है स्वागत स्वागत

तुम सहारा हो तू तो किसी का सहारा बनो उनकी तुम बे सहारा हो तू तो किसी का सहारा बनो

तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा आओ तो किसी का सहारा बनो

तुम बेसहारा हो तो हंसकर जिंदा रहना पड़ता है

अपना दुख खुद सहना पड़ता है रास्ता चाहे कितना लंबा हो दरिया को तो बहना पड़ता है पड़ता है ओ, तुम हो अकेले तो

मत जाओ स्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा तुम भी हो तो किसी का सहारा बनो

बहुत बहुत बढ़िया, ब्रह्मा कुमारी जी की थीम से मैच करता हुआ ये सॉन्ग और डिफेंस <laughs> और एजुकेशन के जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए समर्पित बहुत सुंदर बहुत बढ़िया ने हाँ जी सर में एक सॉन्ग जीना जीना जिना ने उड़ा गुलाल माये तेरी चुनरिया लड़ाए छोटा सा

ठीक ठीक स्वागत जग से हार नहीं मैं खुद से हारा हूँ मैक दिन चमकूंगा लेकिन

तेरा सितारा सिताराऊ मायरे मायरे कुछ भी न तो अधूरा रहा मायर

तुझ बिन रूठी मेरी परछाई मेरा खया माए तेरी चून लहराए जीना जीना रे पूरा गुलाल माए तेरी चून रिया लहराए मायरे

mai re mai re mai re mai re tujh bin uthi meri parchhai mera khayal mai ter chuni nadiya lehrae jeena jeena re

लहराए वाह बहुत सुंदर गीत आपने धन्यवाद शुक्रिया आपका एक्सपीरियंस शेयर किया राकेश जी ने कि डिफेंस में सबका जॉब अपना अपना होता है लेकिन फिर भी पहले उनको यही समझाया जाता है कि वह एक

सोल्जर हैं फाइटर हैं उन्हें रेडी रहना है हर फाइट के लिए फिर चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट में हो और आपने ये भी बताया कि अगर हमारे मन में देशभक्ति की भावना नहीं होती तो हम डिफेंस में भर्ती नहीं हो सकते हैं हमारे मन में देश के लिए मर मिटने का संकल्प हो तभी हम डिफेंस में भर्ती हो सकते हैं तो बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किया हमारे साथ तो चलिए इन्ही सब बातों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं

पूछे जाती है कि घर कब आओगे के घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं जो आती है पूछे जाती है के घर कब आओ

देखा है कि हमसे दो है किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने किसी के कंगन ने किसी के कजरे ने किसी के गजरेन की सुखने

चलती शामों शाम अकेली रातों ने अधूरी बातों ने तरस दीवा और वो चाहे तर सी कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम

आओ के घर कब आओगे लिखो कब आओगे

cup a

घर कब आओगे तो घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिना सुना सोना है से आते हैं, हमें तड़पाते वो तो है वो पूछे जाती है तो घर कब आओगे तो घर कब

कब oh,

दिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी

ताजमहल है और बनाने इतने ही अजनता हमको और सजाने अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का कितने राहों से है आज हटाने नया खून है नई उमंग अब है नई जवानी हम हिंदुस्तानी

हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी छोड़ो कई की बातें कई की बात पुरानी नए काम में लिखेंगे कर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी

अपना ईमान बनाए अपने हाथों को अपना भगवान बनाए राम किस धरती को गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए नया खून है नई उमंग अब है नई जवानी

हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी छोड़ो कई बातें कई बात पुरानी नए दौर में नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी

हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी छोड़ो कल की बात कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी

गीत हम सबके सामने मायरे प्रस्तुत किया मेरा वन ऑफ द फेवरेट है और चलते चलते अगर आपकी इजाजत हो अलीना जी रत्ना जी विक्रांत जी तो दो लाइनों में अपना संदेश देना चाहूंगा गीत गाकर कोशिश करूंगा जी, अगर कोई गलती हो तो माफ कर दें पहले तो परमिशन चाहूंगा रमेश जी से की क्या मैं दो लाइनें गुनगुना गुन गुन सकता हूँ और सबसे जल्दी आप जोड़ के क्षमा मांग लेता हूँ कोशिश कर रहा हूँ

ये जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ गीत है आ, जो मैं हमेशा गाया करता था कैसी भी आ, मुश्किले आएं, जैसा भी मुश्किलें जैसा हमारी बहन जी ने बताया कि जीवन में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जब आदमी हताश हो जाता है निराश हो जाता है और उसे रास्ता नजर नहीं आता तो मैंने एक गीत है किशोर साहब का जिसे हमने साथ रखा वो है दो लाइने सुनाऊंगा जी जी सुनाई

मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया

और बच्चों को भी वो पढ़ाते हुए इस आध्यात्मिक ज्ञान का थोड़ा थोड़ा जो है उन्हें भी देते रहती हैं ताकि उनका मन एकाग्र हो और पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सके तो इन दोनों को आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में और जाते जाते मैं कहूंगा बरखा जी एक छोटा सा पीस जो है गाने का हमारे दोनों मेहमानों को स्वागत में उनके लिए गाई

ऐ जिंदगी गले लगा ली हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है है ना ऐ जिंदगी गले लगा ली ऐ जिंदगी छोटा सा साया

ae zindagi <speaking in> gal <foreign> lagali ae zindagi gal lagali la la na na na na na la la la la na na hai na ae zindagi gal lagali gal lagali gal lagali thank you so much

<laughs> अपना जमाना आप बनाते हैं एहले दिल हम वो नहीं कि जिसको जमाना बना गया हम वो नहीं जिसको जमाना बना गया तो चलिए दोस्तों अब हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है

और बहुत सुंदर मैसेज राकेश जी ने अपना गाना सुनाकर हमें और हमारे लिसनर्स को दिया तो हम तय दिल से राकेश जी किरण जी का और हमारे सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे शो में आए हमें और हमारे सभी लिसनर्स को आनंदित किया तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नई बातें मुलाकातों के साथ तब तक खुश रहिए गुनगुनाते रहिए और ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए